श्रीमद्भगवीता गीता अध्यायचार भाष्य अध्याय चार। यह अयम अध्याय उक्तो उक्त ज्ञाननिष्ठा लक्षण स संयास कर्मयोगोपय येदाथ परिस प्रवृत्तिलक्ष निवृत्तिलक्षण चीतासुवासु अयम विविक्षितो भगवता अतः परिसम्चेदार्थमान तम वंश कथन स्तौती श्री भगवान कर्मयोग जिसका उपाय है ऐसा जो यह सन्यास सहित ज्ञान निष्ठा रूप योग पूर्व के दो अध्यायों में दूसरे और तीसरे में कहा गया है जिसमें कि वेद का प्रवृत्ति धर्मरूप और निवृत्ति धर्मरूप दोनों प्रकार का संपूर्ण तात्पर्य आ जाता है आगे सारी गीता में भी भगवान को योग शब्द से यही ज्ञान योग विभक्त है इसलिए वेद के अर्थ को ज्ञान योग में परिसमाप्त यानी पूर्ण रूप से आगे आ समझकर भगवान वंश परंपरा कथन से उस ज्ञान निष्ठ रूप योग की स्तुति करते हैं श्री भगवान वाच श्री भगवान बोले इम विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम्यम विवश्वान्म मन विप्राह मनुक्षाक्रवीत इमं अध्याय उत्तर योगम विवश्वते आदिताय सर्गाद प्रोक्तवान्गत्परी पालयितीण क्षत्रियालाधबल युक्ताह समर्था ब्रम परि ब्रह्म छत्र परिपालिते जगत अलम जगत प्रतिपालक क्षत्रियों में बल स्थापन करने के लिए मैंने उक्त दो अध्यायों में कहे हुए इस योग को पहले सृष्ट के आदिकाल में सूर्य से कहा था क्योंकि उस योग बल से युक्त हुए क्षत्रिय ब्रह्मत्व की रक्षा करने में समर्थ होते हैं तथा ब्राह्मण और क्षत्रियों का पालन ठीक तरह से हो जाने पर ये दोनों सब जगत का पालन अनायास कर सकते हैं अव्ययम अव्यय फलत्वात् नहीं अस् सम्यक दर्शन निष्ठालक्षण से मोक्षाफलम देती इस योग का फल अविनाशी है इसलिए यह अव्यय है क्योंकि इस सम्यक ज्ञान निष्ठा रूप योग का मोक्ष रूप फल कभी नष्ट नहीं होता स च विवस्वान्न मनवेराह मनु इक्वाक स्वुत्रा आदिराजा अब्रवीत उस सूर्य ने यह जोग अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र सबसे पहले राजा बनने वाले इक्वाकु से कहां परमरा प्राप्त राज विदु सकाह महताोगो नष्ट परप एवं क्षत्रिय परंपरा प्राप्त इवं राजर्षो राजर्षो विदु योगम् इस प्रकार क्षत्रियों की परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जो कि राजा और ऋषि दोनों थे जाना स योग कालन इह महता दीर्घेन नष्ट विच्छिन्न समृत्तो हे पर आत्मनो विपक्ष भूता हा पर तान उच्य शौर्यतेजो गम्भस्थिभि मनु हुँ भानु एवं तापयती परत शत्रुतापन हे परमतप अब वह योग इस मनुष्यलोक में बहुत काल से नष्ट हो गया है अर्थात उसकी संप्रदाय परंपरा टूट गई है अपने विपक्षियों को पर कहते हैं उन्हें जो सौर रूप तेज की किरणों के द्वारा सूर्य के समान तपता है वह पपातप यानी शत्रुओं को तपाने वाला कहा जाता है दुर्बलान अजितेंद्रियान प्राप्य नष्टम योगम इमं उपलब्ध लोकमच अपरुषार्थ संबंधिनम अजितेंद्रिय और दुर्बल मनुष्यों के हाथ में पढ़कर यह योग नष्ट हो गया है यह देखकर और साथ ही लोगों को रहित हुए देखकर स एवाय मैया प्रोक्त पुरातन भक्सी मे सखा चेती रेदुत्तम सया तेभ्यं अदय इदान योग प्रोक्त पुरातन भक्त असी मे सखा ची रहस्यम हि यस्मागो इत्यर्थः वही यह पुराणा योग यह सोचकर कि तू मेरा भक्त और मित्र है अब मैंने तुझसे कहा है क्योंकि यह ज्ञान रूप योग बड़ा ही उत्तम रहस्य है भगवता विप्रति सिद्धम इति माँ भूत कसीचिब बुद्धि परिहाराथोद्यम इव कुर भगवान ने असंगत कहा ऐसी धारणा किसी की न हो जाए अतः तो उसको दूर करने के लिए शंका करता हुआ सा अर्जुन उवाच अर्जुन बोले अपरम भवतो जन्म परम जन्म विभस्वत कथमेतने तम आद प्रोक्तवानि अपरम भवतो जन्म परम पूर्व सर्गादौ जन्म उत्पत्ति ही, विवस्वत आदित्यस्य आपका जन्म तो अर्वाचीन है अर्थात अभी वसुदेव के घर में हुआ है और सूर्य की उत्पत्ति पहले सृष्टि के आदि में हुई थी तत्कम एक जानीयां अविद्धार्थतया यह एव प्रोक्तवान एवं योगम एव तम इदानी मह्यम प्रोक्तवा असी तब मैं इस बात को अविरुद्धयुक्त सुसंगत कैसे समझूं कि जिन आपने इस योग को आदिकाल में कहा था वही आप मुझसे कह रहे हैं या वासुदेवे अनिश्वरा सर्वज्ञाशंका मूर्खाणाम ताम परिहरण श्री वाच यदर्थो ही अर्जुन से प्रश्न है भगवान श्री वासुदेव के विषय में मूर्खों की जो ऐसी शंका है कि ये ईश्वर नहीं है सर्वज्ञ नहीं है तथा जिस शंका को दूर करने के लिए हे अर्जुन का यह प्रश्न है उसका निवारण करते हुए श्री भगवान बोले बहून मेंतीता जन्मा तव चाजुन तान्यहम वेद सर्वाणी न वेद परम तप बहूं में मम व्यतीतानि अतिक्रांतानि अतिक्रांता जन्मा तव च हे अर्जुन ताने अहम वेद जाने सर्वाणी न तुम वेत्थ जानिशे धर्मा धर्मादि प्रतिबद्ध ज्ञानशक्तिवाद ये अर्जुन मेरे और तेरे पहले बहुत जन्म हो चुके हैं उन सबको मैं जानता हूँ तू नहीं जानता क्योंकि पाप आदि के संस्कारों से तेरी ज्ञान शक्ति आच्छादित हो रही है अहम पुनः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वाद अनावरण ज्ञान शक्ति वेद अहम हे परम तप परंतु मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूँ इस कारण मेरी ज्ञान शक्ति आवरण रहित है इसलिए हे परम तप मैं सब कुछ जानता हूँ कथम तर ही तो नित्येश्वर से धर्माधर्माभाव अपनी जन्म इति्यते तो फिर आप नित्य ईश्वर का पुण्य पाप से संबंध न होने पर भी जन्म कैसे होता है इस पर कहा जाता है अजो अजोपि सन्न व्याजत्मा भूता सन्कृति स्वामीष्ठा संभवाम्यात्म अज अ जन्मरहित अथा अव्यात्मा अक्षिणा अक्षीण जानशक्तिस्वभा अथा भूतादीस्तंभपर्यता ईश्वर ईसनशील अभी सन् प्रकृति स्वाम मं वैष्णवी मयां त्रिगुणात्मका ये सर्व जगद्वर्तते यया मोहिता सत् स्व आत्मा वासुदेव न जानाति प्रकृतिं जाति तकति स्वामिषा वशीकृत संभवा भवामि जात इव आत्म माया, आत्मनो माया न परमार्थतो तो लोकवत् यद्यपि मैं अजन्मा जन्मरहित अभ्यात्मा अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव वाला और ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यत संपूर्ण भूतों का नियमन करने वाला ईश्वर भी हूँ तो भी अपने त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को जिसके वश में सब जगत वर्तता है और जिससे मोहित हुआ मनुष्य वासुदेवरू अपने आप को नहीं जानता उस अपनी प्रकृति को अपने वश में रखकर केवल अपनी लीला से ही शरीर वाला सा जन्म लिया हुआ था हो जाता हूँ अन्य लोगों की भांति वास्तव में जन्म नहीं लेता तथा जन्म कदा के किमर्थम च वह जन्म कब और किस लिए होता है सो कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्ला निर्भव भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्म यदा यदा ही धर्म से ग्ला हाँ वर्णाश्रदक्षण से प्राणीना अभ्युदयन्रेयस साधन से भारत अभ्युत्थानम् उद्भवः उद्भव तदा से तदा अहम् अहम हे भारत वर्णाश्रम आदि जिसके लक्षण हैं एवं प्राणियों की उन्नति और परम कल्याण का जो साधन है उस धर्म की जब जब हानि होती है और अधर्म का अभ्युत्थान अर्थात उन्नति होती है तब तब ही मैं माया से अपने स्वरूप को रचता हूँ किमर्थम किस लिए परित्राणा साधूना विनाशा दुष्कृता धर्म संस्थापनाथा संभवामी जुगे युगे परित्राणाय परिरक्षणाय साधूना सन्मार्गस्था विनाशा च दुष्कृता पापकारिण कि धर्म संस्थापनाथा सम्यक स्थापनं तदर्थम संभवामी युगे युगे प्रतियुगम सत्मार्ग में स्थित साधुओं का परित्राण अर्थात उनकी रक्षा करने के लिए पापकर्म करने वाले दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की अच्छी प्रकार स्थापना करने के लिए मैं युग-युग में अर्थत प्रत्येक युग में, में प्रकट हुआ करता हूँ तत्व जन्म कर्मच्य तत्व त्यक्त पुनर्जन्म नये माँ वेति सौर्जुन जन्म माया मयारूप कर्मच साधुपरिरा मे मम दिव्यं अपराकृतम ऐश्वर एवं यथोक्त यो तत्वतः तत्व यथावत् यथवत्त मेरा में जन्म और साधुरक्षण आदि कर्म दिव्य हैं अर्थात अलौकिक हैं, यानी केवल ईश्वर शक्ति ही होने वाले हैं ईश्वर शक्ति से ही होने वाले हैं इस प्रकार जो तत्व से यथार्थ जानता है त्यक्वादेह इमं पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति नएति नाती आगछति स मुच्यते हे अर्जुन हे अर्जुन वह शरीर को छोड़कर पुनर्जन्म अर्थात पुनः उत्पत्ति को प्राप्त नहीं होता बल्कि मेरे पास आ जाता है अर्थात मुक्त हो जाता है न एस मोक्ष मार्ग इदानिम प्रवित्तः किमतर ही पूर्वम अपि यह मोक्ष मार्ग अभी आरंभ हुआ है ऐसी बात नहीं किंतु पहले भी वीतरागभ क्रोधा मन्मया मुश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावता वीतरागभयक्रोध राग चय क्रोध च वीता ये वीतरागभय क्रोधा मन दर्शिनः माम एव पर उपाश्रिता कवल ज्ञाननिष्ठा बहव अने ज्ञानतपसा ज्ञानमें परप तेन ज्ञानतपसा पूता परां शुद्धि गता सोद्भाव ईश्वर भाव मोक्षम आगता हा, जिनके राग भय और क्रोध चले गए हैं ऐसे रागादि दोषों से रहित ईश्वर में तन्मय हुए ईश्वर से अपना अभेद समझने वाले ब्रह्मवेत्ता और मुझ परमेश्वर के ही आश्रित केवल ज्ञान निष्ठा में स्थित ऐसे बहुत से महापुरुष परमात्म विषय ज्ञान रूप तप से परम शुद्धि को प्राप्त होकर मुझ ईश्वर के भाव को मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं इतर तपोनिरपेक्ष ज्ञाननिष्ठा इतिश्य लिंगम ज्ञान तपसा इति विशेषणम्। ज्ञान तपसा यह विशेषण इस बात का द्योतक है कि ज्ञान निष्ठा अन्य तपों की अपेक्षा नहीं रखती